परामर्श के कार्य से मैं जबलपुर में हूं और आज जब मैं आसपास घूम रहा हूं तो मुझे दिख रहा है यहां पे गाजर घास जो पारथेनियम हिस्टेरोफोरस है जिसको कांग्रेस वीट भी कहा जाता है बहुत ज़्यादा फैली हुई है और ये बड़े दुख की बात है कि जो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीट साइंसेज है जिसके लोगों में गाजर घास बनी हुई है उसके रहते हुए और इस अनुसंधान संस्थान ने इस गाजर घास पर बहुत काम किया है पर ये वही बात है जैसे कहा जाता है कि दिया तले अंधेरा होता है जितनी गाजर घास जबलपुर में है उतनी शायद कहीं और भी ना हो और यहाँ पे कोई भी प्रयास नहीं किए जा रहे हैं गाजर घास को कंट्रोल करने के लिए मैनेज करने के लिए ऐसा प्रतीत होता है और यहाँ के लोग भी जब उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि अब हमें तो आदत हो गई है इस गाजर घास की उन्हें मालूम है कि इससे एलर्जी होती है और इसके बहुत सारे उपाय भी हैं पर वो चाहते हैं कि सरकार की कदम की तरफ से वैज्ञानिकों की ओर से कोई कदम उठाए जाए ताकि जो है गाजर घास का नियंत्रण हो और मुझे याद आता है कि मैं दो तीन साल पहले यहाँ आया था तो मैंने सड़क के किनारे आ, कुछ सरकारी कर्मचारियों को गाजर घास को काटते हुए देखा था उन्होंने बताया था कि उससे उनको एलर्जी हो रही है और लेकिन फिर भी मजबूरी है इसलिए वो उसको काटते जा रहे थे उसको उखाड़ते जा रहे थे नंगे हाथों से तो मैंने उनसे कहा कि आप सरसों का तेल लगाइए उसके बाद और मुंह में कपड़ा बांध दिए ताकि जो पॉलिन्स हैं वो अंदर ना जाएँ और सरसों का तेल लगाने से फिर आपको खुजली नहीं होगी और आप अच्छे से काम कर सकेंगे वैसे तो ये साफ़ वैज्ञानिक अनुमोदन है कि इसे हाथ से खाली हाथ से नहीं उखाड़ना चाहिए पर यहाँ पे इसकी अनदेखी की जा रही है मुझे वैज्ञानिक दस्तावेजों से यह भी पता चला कि बड़ी मात्रा में जो जैगोग्रामा कीट है जो कि मेक्सिको से लाए गए हैं और जो गाजर घास को सफलतापूर्वक ख़त्म करते हैं उनको भी जबलपुर में बड़ी मात्रा में छोड़ा गया है लेकिन फिर भी वहाँ यहाँ उसका असर दिखता नहीं है जितना असर कि वैज्ञानिक रिपोर्ट में दिखता है उतना ज़मीनी स्तर पर नहीं दिखता है ये बड़े दुख की बात है और मुझे लगता है कि एक मॉडल प्रस्तुत करने के लिए नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीट साइंसेस को यहाँ पे जबलपुर को गाजर घास मुक्त कर, बना के दिखाना चाहिए एक मॉडल सिटी बनानी चाहिए सारे उपाय करने चाहिए ताकि दुनिया भर के लोग जो गाजर घास से प्रभावित है वो यहाँ आके देख सकें और उसके बाद फिर जो है वो उसी मॉडल को अपने क्षेत्र में भी अडॉप्ट कर सकें यहाँ पे आज मैंने कम से कम 10 ऐसे मरीजों से मुलाकात की जो कि गाजर घास के एलर्जी से प्रभावित हैं और वो सभी प्रकार की आधुनिक दवाएं ले चुके हैं फिर भी उन्हें फ़ायदा नहीं हो रहा है वो पारंपरिक चिकित्सा से उम्मीद करते हैं कि इससे उनको राहत मिल सकती है एलर्जी से स्थाई लाभ मिल सकता है उन्हें कुछ उपाय मैंने सुझाए हैं और उन्हें कहा है कि आप छत्तीसगढ़ आइए यहाँ के पारंपरिक चिकित्सकों से मिलिए मुझे उम्मीद है कि वो आपको राहत दिखाएंगे और आपको इस एलर्जी से बचाएंगे पर ये बहुत ज़रूरी है कि पार्थेनियम इन्फेस्टेड एरिया में फिर आप दोबारा ना जाएँ दोबारा वहाँ जाके फिर रहेंगे तो फिर एलर्जी के शिकार होंगे और आखिर कब तक दवा आपको इससे बचाती रहेगी तो मैंने उनसे कहा है और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि वो छत्तीसगढ़ आएंगे और यहाँ के पारंपरिक चिकित्सकों से मिलेंगे और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि गाजर घास का जो मुद्दा है या जो इशू है वो पुराना हो गया है ये माना जा सकता है लेकिन फिर भी गाजर घास जो है दिन दुनी रात चौगनी के हिसाब से बढ़ रही है आज मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं जबलपुर क्षेत्र के पारम्परिक चिकित्सकों से मिलूँ और उनसे पूछूं कि गाजर घास के साथ रहते हुए क्या उन्होंने गाजर घास के कुछ नए उपयोग खोजे हैं क्योंकि मैं पिछले दिनों अमरकंटक में था तो वहाँ के वैद्यों ने मुझे बताया जो पारंपरिक चिकित्सक हैं उन्होंने मुझे बताया कि वो गाजर घास का उपयोग त्वचा तो रोगों की चिकित्सा में कर रहे हैं उन्होंने बहुत सारे हर्बल फार्मुलेशन्स भी बताए और बताया कि कैसे वो उसका प्रयोग बाहरी तौर पर और आंतरिक तौर पर गाजा घास के कारण होने वाले त्वचा रोगों और दूसरे प्रकार के त्वचा रोगों के लिए कर रहे हैं ये बहुत ही उत्साहवर्धक बात है और आपको मालूम होगा कि जो पारंपरिक चिकित्सक हैं वो आ, प्रयोग धर्मी होते हैं नित नए प्रयोग करते रहते हैं और अपने आसपास उगने वाली नई वनस्पति चाहे वो बाहर से ही क्यों ना आई हो उससे दवाइयाँ बनाते रहते हैं और अपने जो पेशेंट हैं जो मरीज हैं उनको पर प्रयोग करते रहते हैं तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ के जो पारंपरिक चिकित्सक हैं और वैद्य हैं वो कुछ रहा दिखाएंगे और फिर उसका जो है वैज्ञानिक उसकी वैज्ञानिक विवेचना करके और स्टडी करके फिर उन फार्मूलेशन को बताया जाएगा ताकि गाजर घास का कुछ कारगर उपयोग निकले और एक बार अगर गाजर घास का कारगर उपयोग निकल गया मुझे विश्वास है कि गाजर घास को ख़त्म होने में देर नहीं लगेगी हाँ पर गाजर घास अगर ख़त्म हो गई तो यहाँ के जो नेशनल रिसर्च सेंटर हैं जो गाजर घास से जिनकी कमाई चलती है या जिनको जिनकी फंडिंग होती है वो बेरोजगार हो जाएंगे खैर उसकी कोई बात नहीं है क्योंकि गाजर घास से जो असंख्य लोगों को नाना प्रकार के रोग हो रहे हैं जैव विविधता को खतरा उत्पन्न हो गया है और जंगली जानवरों को विशेष करके नुकसान पहुंच रहा है उससे सभी को राहत मिलेगी